का हृदय बेंद दिया है और सब कुभोग में पड़े हैं अब भोग तो भोग पर एक कुभोग तो तो माने विषयों को ही एकमात्र जीवन का सुखदाई वस्तु मान करके और उन्हीं का संग्रह और उन्हीं के भोग में पड़े रहना कुभोग और जब कोई व्यक्ति कुभोग में पड़ता है तो उसके रोग बढ़ते जाते हैं माने जैसे जैसे खाने में कोई व्यक्ति बद परहेजी करे तो रोग बढ़ता जाएगा शारीरिक रोग इसी प्रकार वे जब विषयों के भोग में पड़ेगा और जैसे इसे उनको भोगता जाएगा तैसे तैसे उसके काम क्रोध लोभ मोह ये सब मानसिक विकार नहीं है, ये सब मानसिक रोग उसके बढ़ते चले जाएंगे। और ये भोग में क्यों भोग क्या है अब देखो कविता बन गई कैसे करके मैंने उसका रूपक अलंकार हो गया जो उधर किरात हो गया किरात मैंने बहेलिया हो गया उसके बाण हो गए और उधर पशु हो गया जिसको शिकार करता इसी प्रकार के अपने अंदर भी शिकारी काम हो गया उसकी उसके कुभोग उसके बाण हो गए और लोग जितने भी हैं विषयों में पड़े हुए हैं वे सब के सब मनुष्य जितने हैं वो सब हो गए पशु की तरह से हिरन की तरह से हो गए ये सब दशा लोगों के संसार में है सब उसके शिकारी ने बहुत बड़े शिकारी ने सब लोगों को बाणों से बेद बेद करके घायल कर रखा है अब कहते हैं ऐसे लोगों को हतनाथ हे भगवान इस किरात को आप मारो इसका हनन करो इस किरात से हमको बचाओ इस बहलिये से हमें बचाओ ये बहलिया मरे तो फिर हमारी रक्षा हो अनाथन पाही हरे हम लोग अनाथ हैं और हम आपकी शरण में आए हैं हमारी रक्षा करो अब अनाथ के माना ये कि ये तो काम तो बड़ा प्रबल है सब लोग सब संसार भर के लोगों को सबको अपने बस में किए है सबको घायल किए अब इतनी सामर्थ नहीं कि हम इससे छुटकारा पा सकें अब इसमें तो जितनी व्याख्या करो तो सब थोड़ी है बल्कि इनको इस जो चौपाइयां है इनको एकांत तो स्थान में बैठ करके स्वयं मनन करे और देखे तो सबका गो तो जी क्या दिखाना चाहते है आंतरिक दशा वो अपने अपने बैठ करके देखे तो ज्यादा उसका चित्र सामने आ गए और ठीक ठीक समझ में आ गए कि इसका क्या वर्णन हो रहा कैसे कामनाएं उनका रूप क्या है ये फिर कामनाएं किस प्रकार के मन में विकार उत्पन्न करती हैं कैसे अशांति लाती हैं कैसे व्यक्ति को दुर्बल बनाती हैं ये सब अपने भीतर देखे उसने भगवान का ही और फिर अनाथ के माने हम कितना कोशिश करें कि हम इन कामनाओं से बच जाए इन बिकारों से हम बच जाएं तो बस से नहीं जैसे पशु बिचारा है बन में है बहेलिया तो बड़ा होशियार ले लिया सब तरफ से और मार बाढ़ उसको घायल कर दिया अब पशु जो है भाग करके भाग नहीं पाता बच नहीं पाता ऐसे करके ये तो बहेलिये की तरह से बड़ा शक्तिशाली काम है और इसने मनुष्यों को इस प्रकार घायल कर रखा है भागो तो कहाँ भाग करके जाओ कैसे बचो कोई तो उपाय नहीं देखा इसलिए कद्यानाथन इसके सामने काम के सामने तो मनुष्य जो है अनाथ है। नहीं इसका कुछ बस चलता है तो कहते हैं है अनाथन पाई हरे विषया बन पामर भूल परे तो कहते हैं ये सब जैसे कि मृग बताया था तो मनुष्य लोग जैसे मृग बन में घूमता है वहीं पर और विचरण किया करता है ऐसे मनुष्य लोग कहाँ विचरण कर रहे हैं विषया विषय रूपी बन में हुँ? और पामर भूल परे ये पावर मनुष्य जो है विषयी मनुष्य जो है वो भूल करके वन में भटक रहे हैं जिसे पशु बन में भटक रहे हों इस तरह से कि मनुष्य भी विषय रूपी वन में भटक रहे हैं विषय वन की तरह से झाड़ी झंकार की तरह से एक व्यक्तियों को विषयी ऐसा लगता है कि शब्द स्पर्श रूपंद पांचों इंद्रियों के जो विषय है ये बड़े मधुर हैं बड़े प्रिय हैं और बड़े सुखदायी हैं और बड़े आनंदाई हैं ऐसा लगता है लेकिन सात क्या कहते हैं ये तो झाड़ी झंकार का जंगल ही है इसमें पड़े तो फंस गए और फिर यहां पर कामरूपे के बहेलिया आकर के मार बाड़ उनको बैठ देगा और हाय तो आय करते पड़े रहोगे जिंदा चिल्लाओगे तो शांति नहीं मिलेगी तो अब भगवान की एकमात्र शरण है वो उस भगवान बचागे तब इस प्रकार की ये दैनिक दशा से उद्वार तक है बहुरोग बियोगन लोग हाये फिर कहते दूसरे प्रकार के भी जितने भी लोग हैं ये सब लोग ये अनेक प्रकार के रोगों और वियोगों से ग्रसित हैं भव दंग निरादर के फलिये क्यों सब लोगों की यह दशा हो गई कि भव मने आपके दंग्र मन चरण निरादर के फलिये आपके चरणों का निरादर जिन्होंने किया उनकी यही दशा होती माने भगवान के चरणों को भुला दिया निरादर के माने क्या भगवान के चरणों को भुला दिया उनमें प्रेम नहीं रहा उधर से मुख मोड़ लिया अहंकार कर लिया संसार के विषयों की, की तरफ दौड़ पड़े बस यही सारी समस्या का कारण यही है सारी नाना प्रकार की विपत्तियां इसी कारण से आए इसके मन सबका एकमात्र समाधान उस परमात्मा का स्मरण करें, उसी की शरण में जाएं, तभी उद्वार है व्यक्ति का बहु रोग बियोगन लोग है रोगों से भी ग्रसित है और वियोग से भी ग्रसित है रोग और वियोग दोनों प्रकार के एक तो रोग काम क्रोध आदि नाना प्रकार के रोग और फिर जिन वस्तुओं में व्यक्तियों की ममता होती है ये मेरा ये मेरा ये मेरा परिवार ये धन ये संपत्ति और फिर वो सब नष्ट भी होते हैं कोई कुछ नष्ट हो रहा किसी का कुछ नष्ट हो रहा किसी का किसी की पत्नी मर रही है तो किसी का पति मर रहा है किसी का बालक मर, मर रहा है किसी का भाई मर रहा है किसी के कि की कि संपत्ति नष्ट हो रही कोई चोर लिए जा रहे हैं कोई डाकू लिए जा रहे हैं ये सब तो सब संसार में सभी हो रहा है और बस ये औफरत जब ये सब नष्ट होता है तो हाय हाय चला गया हाय हाय चला गया ये वियोग सारी दुनिया इसी वियोग के दुख में पीड़ित ये भी समस्या है वियोग वाली है। इतनी देखोगे लोग इस प्रकार के हैं वो जिनकी की जीवन तो चला रहा है वृद्धावस्था भी आ गई तृतीय आयु भी आ गई, गई चतुर्थ आयु भी आ गई उनको देखते देखते भी जन कितने लोग मर गए उनके परिवार के अब उन सबको लिए हुए सब, सब रोते रहते हैं बार बार याद आती है बार बार आती है भलाई नहीं भूलता बड़ी पीड़ा होती है तो किस रोग से बसेत है क्या समस्या है उनके साथ में वियोगन है उनको वियोग उन से है बस उसी से पीड़ित ही आग, माने ये तो है सो तो है लेकिन ऐसे क्यों हो गया ऐसा अब ऐसा नहीं तो दुनिया में होता ही है तो जब होता ही है तो इनको भी हो गया उसमें क्या बात ऐसा नहीं है शास्त्री कहते हैं भगवान शंकर जी कहते हैं इसलिए हो गया भंगा आदर के फल आपके शरण कमलों के से जो विमुख है आपकी भक्ति नहीं ज्ञान नहीं उनकी ये दिन दशा है सब बात ही अब ये कौन बतावे इस बात को कहां समझ है आई सिंधु अगाध परे नरते संसार सागर संसार भी सागर के समान संसार जैसे पहले कहा था भगवताप इसी के यहां संसार सागर करके कहते हैं इस संसार सागर में लोग पड़े हुए हैं कौन लोग पड़े हुए हैं पद पंकज प्रेम न जे करते जो आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वो संसार सागर में डूब रहे पद पंकज प्रेम न जे करते ते सिंधु अगाध नर वही तो लोग संसार सागर में पड़े हैं संसार अब संसार कोई सागर ऐसा करके सागर नहीं जैसे कि हिंद महासागर ऐसा करके सागर ये तो मानसिक है कोई आप दुनिया ढूंढते पड़ो बहुत सागर ढूंढो कहाँ है, है? नक्सिम ढूंढते फिर तो ऐसे कुछ सड़ बात है ये सागर के समान की तुलना कर दी जो राग देशात्मक हमारी प्रवृत्तिया है और इतना जाल चारो तरफ हमारे फैल गया मानसिक रचना इतनी हमने कर ली अपने आप मेरे तेरे की के बस वही समुद्र बन गया मानो उसको पार करना चाहो तो जितनी आगे बढ़ो उतनी तो विशाल दिखाई देता चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता उससे छूटते नहीं तो ये कारण क्या है कि जब तक परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं तब तक, तक ये अब दो बातें समझ लो एक और तो परमात्मा जैसे चार में देखते हूं परमात्मा है आत्मा है और दूसरी ओर प्रवासनाएं और वासनाओं की दूसरी तरफ मन बुद्धि प्राण शरीर जगत इन सब में ममत्व मन बुद्धि का शरीर से संबंध रखने वाली जितनी सब मेरे ये सब मेरे मेरे मेरे और मैं मैं करके इतना जितना गिजाल है ये सब सब इसी में व्यक्ति का घूमते रहना ये सब संसार का अग्रस्त है जब वो अपने मन बुद्धि को आत्मा में परमात्मा में ले जाए तब ये संसार का अग्रस्त निकले बाहर और कौन सी बात उसमें इतना ही जो है वो <coughs> दोनों से एक ही विकल्प अपने पास ये तो परमात्मा में चित्त लगा करके उसमें चित्रमें और नहीं रहे में अगर उधर भूल जाएंगे तो संसार कागर में पड़े ही पढ़ेंगे दूसरा संसार बने ही हुआ दूसरे और भगत सिंह जो अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जय करते अत्यीन मलिन दुखी नई और जो संसार कागर में पड़े उन्हीं की यह दशा है अत्यीन उदीन मलिन उनकी बुद्धि मलिन है उनकी तो चबुद्धि और दुखी और फिर दुखी भी है दीन भी है दुखी भी है मलिन भी है बुद्धि मलिन है कि मैंने विचार नहीं कर सकते कुछ समझे भी नहीं आता समझने की कोशिश करो कुछ प्रवेश ही नहीं होता बुद्धि में ये बुद्धि की मलिनता है और मलिनता से मैंने नाना प्रकार के विकार भी है झगड़ा के साथ रागदेश मारकूट हाय हाय किल, -किल ये सब जितने जो हैं ये ये सब मलिनता है ये भी सब उसी में पड़े हुए हैं दीनता हाय हाय हमारा तो बड़ी हाल खराब है हाय हाय हमारा अखबार तो खराब है हाय हाय हमको ये हो गया हाय हमको ये हो गया बस ये सब उसकी दीनता है अपने लिए हाय हाय करना ये उसकी दीनता है तो ये दीनता मलिनता दुख नाना प्रकार के ये सब किनके हैं जो बहुत में पड़े हुए हैं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं जिनके आपके चरण कमलों में जिनका के प्रेम नहीं उन्हीं की दशा देखो ये बात बार बार रिपीट की इनके भवदंग निरादर के फलिए पद पंकज प्रेम नज करते जिनके पद पंकज प्रीत नहीं मानो बार बार उसी को विभिन्न प्रकार के शब्दों में बोल करके उसको हिट करते हैं बार बार कभी न कभी तो बुद्धि में आ जाए जब वही बात बार बार कह रहे हैं चित्र में कहीं न कहीं चले कि परमात्मा को भूलने कहीं नतीजा है कि सब इतने प्रकार के मानसिक रोग भिर गए बिगों दुख हो गए संसार सागर में पड़ गए दुखी मलिनता दीनता सब उसी के कारण आ गई है तो अब जो जो कारण है उसको ठीक करो छोड़ो उनको सबको परमात्मा की शरण तो हो तो इसके मानी है अवलंब भवन से कथा जिनके अवलंब में सहारा है हे भगवान जो आपकी कथा आपके गुणगान जो करते रहते हैं आपका स्मरण करते हैं आपके गुणों का स्मरण करते हैं आपकी लीलाओं का स्मरण करते हैं यही जिनका भी सहारा है तो उनके लिए प्रिय संत अनंत सदा ती उनके, उनके लिए प्रिय हो और उन्हीं के लिए संत जी प्रिय हैं यहां संत और अनंत को बराबर कर दिया अनंत को माने परमात्मा अनंत क्या है अनंत का अनेक अनंत थोड़े हैं एक ही वस्तु अनंत है परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत वस्तु अनेक थोड़े ही एक परमात्मा है चेतन वस्तु में अनेक थोड़े हैं एक परमात्मा है अनंत वस्तु में अनंत वस्तु तमाम थोड़े हैं अनंत वस्तु है तो एक है उसी कारण परमात्मा है तो अनंत के मन तो परमात्मा प्रिय संत और अनंत जैसे अनंत माने परमात्मा है उसको प्रिय होते हैं और उसी को प्रिय है संत संत भी उसी को प्रिय है अब संत के माने यहां क्या हो गया जो लोग भगवान के भक्त हैं संसार सागर से बाहर हैं परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की प्रीति है शांत है निर्विकार हैं परमात्मा की जिन्हें कृपा प्राप्त है भक्त हैं उनका नाम संक्षेप में संत है वही उनको अच्छे लगेंगे अब देखो दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको भी संत अच्छे नहीं लगते निठले लगाई देते बेकार दिखाई देते हैं क्या गुड फॉर नथिंग कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे राम राम जगते रहते हैं इनसे क्या होगा दुनिया में ऐसे सोचने वाले उनको दिखाई देता कि जितने की संसारी मनुष्य हैं जिनके पास भौतिक समृद्धि बहुत है जिनके पास पद बहुत है जो तमाम झगड़ा के साथ कर सकते हैं जिनके के पास बंदूकें है तमाम हैं, जिनके के पास इस प्रकार की तमाम शक्तियां फौज फाटा है तमाम फॉलोवर हैं ये सब कुछ कर सकते हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं बस उन्हीं पर भरोसा रखने वाले हैं ये दूसरे प्रकार हुए तो उनको जो है दो, दो प्रकार के व्यक्ति हैं बस एक प्रकार के व्यक्ति को संत और भगवान प्रिय हैं और दूसरी ओर जो है असंत हैं संसारी है और जो अपने अहंकार आदमी है उनको वो लोग प्रिय दिखाई देते तो इस प्रकार का विभाजन विवेक के द्वारा कर लेते तो अब बालकांड में जो बात कही थी वही बात यहां पर भी उसी प्रकार से तुलसीदास तो जी कहते हैं कि देखो शुरू शुरू में जैसे कहा था कि तो संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं साधु असाधु मले बुरे तब तो जिनको किस साधु सज्जन का साथ करें और उनमें प्रेम रखें तो तो कल्याण है जीवन का और जो असाधु दुष्ट हैं संसारी व्यक्ति हैं उनमें साथ करोगे तो विनाश हो न राग न लोभ न मान मदा दिन सम के समिपदा कहते हैं जहां आपकी शरण में आए और राग और लोभ ये सब जिनके एक साथ समाप्त हो गए न मान न मदा न जिनको अभिमान है और न जिनको मद है अब देखो एक तो है अहंकार एक है अभिमान एक है मद ये सभी क्रम क्रम से एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं ये जिसके व्यक्ति में जहाँ ये हुए और बस फिर वो अपने मद में बड़ा चिल्लाता है बड़ा आकार करता है फिर किसी को सुनेगा नहीं वो अपनी ही चिल्लाए चला जाएगा ये समय से मद वो अभिमान ये सब ऐसे करके लोग लोक में पड़े ये सब ये ये जब समाप्त हो तब समत्व भाव आ तो कहते तेनिके सम वैभव व विपदा वैभव भी उनके लिए और विपदा भी, भी दोनों प्रकार की स्थितियां आती हैं दोनों ही समय मैंने अनुकूल स्थिति आती है तो प्रतिकूल स्थिति आती है तो गीता में जगह जगह देखो हर अध्याय में भगवान समत्व भाव के ऊपर बड़ा जोर देते हैं बार बार इसी प्रकार का आता रहता है समत्व भाव कहीं कहीं इस प्रकार का उदाहरण देते रहते हैं सम लोगना वहां पर समत्व भाव बोलते रहते हैं विद्या विनय संपन्न में कहीं समत्व भाव बोलते रहते हैं कहीं मित्र शत्रु इत्यादि नाना प्रकार के व्यक्तियों को बता दिया फिर उनमें समत्व भाव दिखाते रहते हैं यहाँ तक की चौदहवें अध्याय में भगवान ने समत्व दिखा दिया कि सत्य रजस और तमस में भी सत्व भाव रखो समत्व भाव रखो चाहे सत्व आवे चाहे रज आवे चाहे तमावे लेकिन सबसे ऊपर रहोनी अपनी, अपनी समता जो है इनके कारण से अपनी आंतरिक समता जो है इनसे मत बिगड़ने दो तमोगुण तो आता है तो अपनी समता मत बिगड़ने दो रजो गुण आता है तो उसमें बिगड़ने दो सब ये प्राकृत है जितने के असंतुलन है और जितने की विषमता है ये सब प्राकृत है भौतिक उसके कारण से आती रहती है और जहां परमार्थ में आए तहां समत्व आ तो कहते हैं कि देखो तिनके समय वैभव बात कदार दूसरे अध्याय से भगवान कह चुप चले गीता में कि देखो शीतोष्ण सुख दुखे सुनाप मानो जो इस प्रकार से शीतोष्ण सुख दुख इत्यादि को सम समझ करके अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है फिर उसको पाप नहीं मिलते, उसको पाप नहीं लगता को समझा दिया देखो इस समत्व भाव में रहने का अभ्यास करो तब तो तीन के सम वैभव बापदा यही ते तब सेवक हो तो मुदा तो इसीलिए कहते हैं कि देखो जो आपके चरण में आ गए चरणों में जिनकी की प्रीति है भक्त लोग वो अपने मुद्र रहते मन प्रसन्न रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं और मुन त्यागत योग भरोस सदा तो भक्ति की ये महिमा है कि मुन लोग जोग का भी भरोसा छोड़ करके आपकी भक्ति ग्रहण करते हैं बहुत तो से योगी लोग हैं योग के माने जो प्राण प्रधान साधना करने वाले हैं उनको प्राय योगी कहते हैं प्राण प्रधान साधना के माने अपने प्राण को संयम करना सारे शरीर से प्राण को करना और प्राण को, को शरीर से बाहर निकालना और प्राण को शरीर में फिर स्थापित करना और प्राण को एक शरीर से लेकर के दूसरे शरीर में ले जाना उसमें जो है मुर्दे के शरीर में घुस जाना फिर उसमें होकर के जीवित हो जाना परकाय प्रवेश इत्यादि कर देना ये सब की लीला है तो लोगों को उनका आधार मुख्य आधार क्या है प्राण शक्ति स उसी को सब एक्सरसाइज उसी की करते रहते हैं तमाम उनको सामर्थ्य आ जाती है प्राणजन क्रियाओं से करते द्वारा लेकिन जब वो देखते हैं कि सब इतना करते करते 10 साल 20 साल 25 साल सारी जिंदगी लग जाती है इसका अभ्यास करते करते लेकिन हर्ष विषाद वही बना दुख फिर भी होता शांति फिर भी नहीं तो कहते छोड़ो जो चलो भगवान की शरण अंतता भगवान की शरण में जाने पर योगियों को भी विश्राम नहीं मिलता वही शांति मिलती मुनि मुन जो जोग भरो का भरोसा छोड़ करके मुनि लोग आपके शरीर में आते हैं और भक्ति करते हैं तब उनको शांति और प्रसन्नता मिलती है कर प्रेम निरंतर नेम ही है। और भगवान का प्रेम निरंतर अपने भगवान का हृदय में अपना प्रेम करने वाले पद पंकज सेवत शुद्ध हुए जिनके हृदय में आपका निरंतर प्रेम रहता है वो तो आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और उनका हृदय शुद्ध हो जाता है हृदय की शुद्धता ही विशेष बात है अब जैसे कि जिनकी भगवान का स्मरण करते रहेंगे उनको गुणों का स्मरण करते रहेंगे लीलाओं का स्मरण करते रहेंगे तो जितना अधिक करेंगे उतनी चित्त की शुद्धता होगी जब चित्त की शुद्धता होगी व्यक्ति की तो बस उससे व्यक्ति को फिर ये संसार सा बिगड़ निवृत्त हो गया काम क्रोध आदि दूर हो गए आंतरिक शांति प्राप्त हो गई तो ये चित्त की शुद्धता है तो ये उपासना का है कि भगवान का जितना ही स्मरण करेंगे जितना ध्यान करेंगे नाम जब करेंगे उतना चित्त शुद्ध होगा और परमात्मा के निकट पहुंचेंगे आत्मभाव प्राप्त होगा सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंतम ही फिर ऐसे भक्त लोग हैं ऐसे इनको संत भी कहेंगे ये फिर कैसे रहते हैं सममान निरादर आदर ही निरादर आदर ही सममान तो आदर निरादर को समझते हुए सब संत सुखी विचरंत सब संत लोग सुखी होकर विचरत नहीं पृथ्वी में खूब विचरण करते रहते हैं सब जगह जगह जगह आपने घूम रहे हैं कहीं आसक्ति नहीं है और कहीं आदर निरादर का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं आदर करता है तो उसकी ध्यान नहीं देते निरादर करता है तो उसको ध्यान नहीं देते वो तो अपने आत्मभाव में स्थित भगवान की भक्ति में सुधार रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हीं को शांति है देखो ये भी समत्व है सम मान निरादर आदर ही ये वही भगवान गीता में जो कहते हैं उन्हीं का अनुवाद सप्ताह सम वैभव व विपदा ऐसे सममान निरादर आदर ही शंकर जी के स्तुति में ये समत्व भाव की प्रधानता है ये ज्ञानी व्यक्ति या भक्त व्यक्ति जो भगवान का भक्त हो गया ये जिसको आत्मभाव प्राप्त हो गया परमात्म भाव प्राप्त हो गया तो ये समत्व योग उसके अंदर आ जाता है छठवें अध्याय में भगवान ने सम योग का वर्णन बहुत किया तो अर्जुन कहने लगा कि भगवान ये समत्व का जो आपने वर्णन किया है ये आसान नहीं उनको दिखाई देता ये बड़ा मुश्किल है मन शांत है इसके द्वारा हम कैसे समत्व भाव को प्राप्त करें तब भगवान ने बताया कि देखो बहरा गिराओ अभ्यास करो तब भी सब समत्व भाव सिद्ध हो जाएगा तो उसी तरह जी कहते हैं सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मैं में जीवन जीने का तरीका ये है कहीं आसक्त होकर के अपना घर बना करके मत बैठो ये मेरा घर ये मेरे संपत्ति ये मेरी वस्तु है ऐसे करके न बैठो साफ से दूर रहते हुए निश्चिंत विचरण करते हैं मुनिमानस पंकज भंग भजे रघुवीर महारण धीरे मुनि मानस, अब देखो एक भगवान की एक, एक और महिमा बताते हैं देखो भगवान मुनिओं को बड़ा आदर करते हैं जो भक्त हैं मुनि हैं ऋषि हैं उनके उनके हृदय कमल के समान है जहां हृदय शुद्ध हो गया राग द्वेष इत्यादि सब निपट हो गए हृदय कमल के समान हो गया और भगवान वहां आकर के स्वयं उनके हृदय में भयंग की तरह से बास करते के के मुनी मानस मुनियों का जो मन है वो कमल के समान हो गया और फिर भयंग भजे रघुवीर हे रघुवीर आप वो भयंग के समान है और भजे मन जैसे भवर गुनगुनाता भनभनाता है मानो कि भगवान आकर के उसके मुनि के हृदय में गुंजार करते रहते हैं उसका भजन करते रहते हैं याद करते रहते हैं रघुवीर महारणधीर हे रघुवीर यद्यपि आप महारणधीर हैं और अजय हैं अजय बने अजय लेकिन इतने महान होते हुए भी भक्तों के हृदय में मुनियों के हृदय में आप उनका स्मरण करते हैं उनके यहां करते रहते हैं फिर और ये फिर तो कहते हैं तब नाम जपा में नमाम हरी हे भगवान हम आपके नाम को जप करते हैं आपको नमन करते हैं प्रणाम करते हैं मने भगवान का नाम भी जप करना चाहिए भगवान का याद करें भगवान का जप करें यही है नमाम हरि भव रोग महागत माने हरि संसार के रोग के आप महागत हैं महागत के मने औषधि हैं संसार रोग के निवारण करने के लिए आपसे बड़ी औषधि क्या हो सकती है आप ही जो है उसको संसार सागर से दूर करने भौरू से दूर करने वाले और मान और मान के तो आप अरी हो जो अभिमान रखने वाला व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है उसके लिए तो आप दुश्मन ही हो उसका अहंकार का विनाश कर दोगे उसका अब देखो बालकान कथा नारद जी की आ गई उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया बस भगवान उस अभिमान के दुश्मन नारद जी के पीछे लग गए उनके अभिमान को दूर करने के लिए तो भक्तों के हृदय में जो अभिमान आता रहता है भगवान उसको नाश करते रहते हैं उनका जो शत्रु है उसके तो मान हरि और गुणशील कृपा परमायतनम गुण, परमा गुण और कृपा के परमायतन आयतन है आप में सब सदगुण सब विराजमान है शील निधान आप हैं कृपा निधान आप हो और ऐसे कृपा निधान हो कि परम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती परम कृपा निधान परम शील ऐसे भगवान आप हो प्रणमाी हम आपको प्रणाम करते हैं निरंतर प्रणमा बार बार आपको निरंतर प्रणाम करते हैं श्री रमणम आप श्री लक्ष्मी लक्ष्मीपत भगवान हम आपका चरणों में बार बार वंदना करते हैं श्री रमनम रघुनंद निकंद द्वंद्व हे रघुनंद निकंद माने विनाश कर दो किनको द्वंद्व घनम तमाम द्वंद है इनको सबको दूर करो द्वंद्व किन्हीं कहते हैं गीता में वो भी बता दिया भगवान ने के माने सुख दुख के जो नाम जो है उनका दुख यही इन्हीं का ये नाम द्वंद्व है ये द्वंद्व भी सुख दुख कैसे उत्पन्न होते हैं हाँ? ये सब के सब पापुण्य से उदित होते हैं पाप कुण्य कहां से आते हैं शुभाशु कर्मों से आते हैं शुभाशुभ कर्म कहां से आते हैं रागदेव से आते हैं आसक्तियों से आते हैं अज्ञान से आते हैं ये सब द्वंद है इसलिए कहते द्वंदों से छुटकारा करो महिपाल बिलो दीन जन्म हे भगवान आप महिपाल हो हम दिन लोगों के ऊपर आप कृपा करो कृपा दृष्ट हम लोगों के ऊपर डालो महिपाल माने महाराज राजाधिराज पृथ्वीपति राजा करके तो अब चूंकि भगवान राम इस समय सिंहासन में विराजमान तिलक हो गया है तो महिपाल तो उसी तरह रघुवंश से शुरू भगवान राम ये भगवान आप राजाधिराज आप हम लोगों के ऊपर कृपा करो बार बार मद मांग हर्ष देव श्री रंग क्या हम आपसे बार बार यही वरदान मांगते हैं श्री रंग मने लक्ष्मी को प्रसन्न आनंदित करने, करने वाला रंग मने आनंदित करने वाला कहते हे भगवान आप लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले भगवान आप हमको प्रसन्न होकर के यही वरदान दें कि पद सरोगे अनपायनी भगति आपके चरण कमलों में अनपायी भक्ति प्राप्त हो और सदा सतरंग और सदा सत्संग प्राप्त होता रहे देखो ये भी भगवान की कृपा है जगह जगह तुलसीदास तो जी कहते हैं सत्संग प्राप्त होने के दो हेतु हैं एक तो पुण्य है पूरे जन्मों का पुण्य क्या होगा तभी सत्संग मिलेगा पुण्यों का फल ये नहीं है कि बड़ा भारी परिवार मिल गया और बड़े अच्छे आदमी मिल गए और बड़ा धन मिल गया बड़ी संपत्ति मिल गई और बड़ा हो गया। ये ये पुण्यों का फल तो तुच्छ फल है पुण्यों का जो बड़ा फल है वो ये है कि सत्संग प्राप्त हो इससे बड़ा पुण्यता फल नहीं सबसे बड़ा पुण्य का फल ये सत्संग प्राप्त हो जाए वैराग्य प्राप्त हो जाए ये बहुत बड़ा पुण्य का फल तो कहते हैं ये पुण्य यहाँ तक पहुंचा देता है तो उस वो और फिर पुण्य का फल और दूसरे भगवान की कृपा ये भी कहते हैं कि देखो बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता इसलिए भगवान से प्रार्थना करके मांगते हैं भगवान आप कृपा करो और ऐसा हो कि आपकी कृपा हो तो सत्संग प्राप्त होता रहे तो, तो शंकर जी यही करते नहीं शंकर जी का काम क्या है जब उनकी कथा देखो सर तो जगह जगह शंकर जी घूमते रहते हैं जहाँ कहीं पता चलता है कि कागभूषण कथा सुना रहे हैं या कहीं कोई कथा हो रही है भगवान शंकर जी वहीं कथा सुनाते हैं या स्वयं कथा सुना हुए पार्वती जी पूछे तो स्वयं सुनाने लगे या काभूषण कथा सुना है तो उनकी सुनने लगे तो इस प्रकार जी या अगस्त ऋषि कथा सुनाने लगे तो सुनने लगें तो कई जगह इस प्रकार दिखाते हैं कि सत्संग में प्रेम है शंकर जी को तो ये कहते हैं इसी प्रकार से होना चाहिए जहां कहीं सत्संग हो बैठो सुनो उसको ध्यान दो या अपने आप स्वयं कथा सुनाओ या भगवान की कथा सुनो ये सत्संग दोनों ये तो ये कहते हैं और अनपायनी भक्ति दो अनपायनी के माने अन अपायनी अपाय के माने दूर करना नाश करना मिट जाए तो दो प्रकार की भक्तियां एक भक्ति तो छल भर के लिए आई और जहां संसारी कोई कामना हुई वह पूरी हो गई भक्ति गई तो, तो अनपाय भक्ति नहीं हुई ऐसी भक्ति हो कि भक्ति आवे तो फिर मिटे नहीं सदा बनी रहे तो अनपाय भक्ति तो पद सरोजे अनपाय भगत सुता सुवण तो महास कहते हैं कि अगर अपना चित परमात्मा में ही स्थित हो जाए अभिन्न भाव से तो यह अनपाय भक्ति है अनन्य भक्ति है तो मैंने परमात्मा को भूले सदा स्मरण रहे व्यवहार काल में भी सदा के मैंने व्यवहार काल में उठते बैठते जागते चित सदा परमात्मा नारायण में ही चित लगा रहे और फिर व्यवहार फिर संसार चले तब ये कहते हैं कि देखो ये अनपायनी भक्ति होगी और भूल गए भगवान को जहां बातचीत व्यवहार में और बातों को हो गए तय भगवान को गए भूल और झगड़ा प्रसाद की बातें और आ गई निंदा स्त्र की बातें सामने आ गई तो ये कोई अनपायनी भक्ति नहीं है अभी भगवान से और प्रार्थना करो भगवान अभी बहुत कमी है और वरणी वो महापति राम गुण हर्ष गए कैलाश इस प्रकार से भगवान शंकर जी वो के माने न शंकर जी रामगुण वर्णी भगवान श्री राम जी की गुणगाथा का वर्णन करते हुए उनकी महिमा बोलते हुए जय जयकार करते हुए भगवान शंकर जी गये कैलाश कैलाश से आए थे वो कैलाश चले गए तब प्रभु का कपिन दिवाए सभी प्रदेश भगवान ने देखा कि स्तुत करने वाले सब लोगों की स्तुतियां हो गई ये पूरा हो गया तब आगे का कार्यक्रम देखो अब भगवान ने कहा कि देखो ये सब बानवर लोग जितने भी हमारे साथ आए हैं युद्ध के बाद लंका से दक्षिण से यहाँ सब ठहरे हुए हैं इनके ठहरने के लिए सुंदर स्थान दो इसके बाद जब से ये आए हैं ये सब वहां से तब से स्नानादि राज्य अभिषेक की तैयारी यही सब होता रहा ठहरने के भी कहीं व्यवस्था नहीं थी तब इनको कहा कि इनको सबको कमरे बताओ कौन किस कमरे में ठहरेगा तो कौन कहा रहेगा तो भगवान ने सबको कह करके शिवकों से उनको सुख प्रदास दिए माने जहाँ पे रहने पर सुख पूर्वज रह सके वो तो सब स्थान उनको बान्वों को दिलाए भगवान बस अब इसे आगे की कथा कह नान्याघुपते वयस मदी सत्यं बदमी चुनाखिलात्मा भक्ति प्रय्छ रघुपुंग मे काोषरित कुमान श्रीराम जय राम जय जय राम जय